sitaran jaisi sitaram sitaran jaisi sitaram sitaram jaisi sitaram sitaram jaisi sitaram sitaram jaisi sitaram sitaram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 राम जय सी राम सीताराम जी के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण श्रद्धे जन वंदनीय विद्वज्जन सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम जान साई हुए भगवान काले बजाते हुए जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम। से प्रार्थना है कि महिला दीर्घा से पुरुष दीर्घा में पुरुष आ जाएं क्योंकि तो महिलाओं को परेशानी होती है आज समझदारी पीछे वाले थोड़े थोड़े हट जाइए te de suna nahi श्री सीताराम चरणामुज चंच गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान श्री राघवेंद्र के लंका महासमर की विजय गाथा को जो भी, जो भी सुजान श्रोता श्र, आदर पूर्वक श्रवण करेंगे उनको भगवान, भगवान की कृपा से जीवन में विजय विवेक, विवेक और विभूति की प्राप्ति होगी और यह सत्य भी हुआ है विभीषण जी को विजय भी मिली विवेक भी मिला और विभूति भी मिला भगवान श्री राघवेंद्र श्री हनुमान जी को शिक्षा देते हुए एक बात कहते हैं सो अनन्य जाके अस मति नटरई भवंत में सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत अनन्या भक्त तो वह है जिसे भगवान के अतिरिक्त अन्य दिखना ही बंद हो जाए अन्य सब में जो भगवान को देखे और अपने को भगवान का सेवक अच्छा शिक्षा के बाद परीक्षा होती है, होती है। तो, तो भगवान, भगवान ने मानो श्री हनुमान जी को ये दीक्षा दी शिक्षा दी।, दी और फिर दीक्षा शिक्षा माने समझाना दीक्षा माने देखने की दृष्टि फिर ली परीक्षा और परीक्षा लेने कहा भेजा बड़ी कठिन होती है परीक्षा भेजा लंका और यह है कि सब में भगवान को देखना तो भैया सज्जनों में तो फिर भी देख ले कोई भगवान पर दुर्जनों में कैसे देखे राक्षसों में कैसे देखे लेकिन परीक्षा तो यही है जब राक्षसों में भी भगवान दिखें दुर्जनों में भी भगवान दिखें और ये परीक्षा देना बहुत कठिन है ये तो ये श्री ये हनुमान जी महाराज जी ने और इसीलिए वे राक्षसों के भवन तक को श्री तुलसीदास जी मंदिर लिख दे मंदिर मंदिर प्रतिक्र और इतने ही नहीं रावण तक में सबके देह परम प्रिय स्वामी स्वामी रावण से कह और स्वामी ही नहीं, नहीं, नहीं। खाए फल प्रभु लागी भूखा ये वे राक्षसों में भी भगवान को देख लेते भगवान को देखने की दृष्टि मिल गया है बस कृपा हो जाए, जाए। स्वामी राम तीर्थ जी सर्वत्र भगवत दृष्टि रखते हैं। तो वे अपनी बोली में यही कहते हैं क्या रहा पर्दा तुझे पर्दा नशी देख लिया और मैंने दर पर्दा तुझे माहे जबी देख लिया और तुझ को देखने की तमन्ना थी मेरे दिल में सो तुझे लोग देखेंगे वहां हमने यही देख लिया हम नजरबाजों से तू छुप ना सका है जाने तू छुपा हमने वहीं देख लिया हमारे बाबा कहते हैं जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मै ज्ञान मान नहीं ज्ञान सी राम मै सब जग जानी परीक्षा, परीक्षा में हनुमान जी उत्तीर्ण हो लेकिन, लेकिन परीक्षा, परीक्षा एक ही थोड़ी होती है। छमाही इम्तहान में कोई पास, पास ना ना हो जाए तो सफल तो, तो, तो, तो, तो, तो तब माना जाए जब सालाना इम्तहान में पास हो वार्षिक परीक्षा और वो विशेष बोर्ड की परीक्षा हो तो कोई विशेष ही परीक्षा लेने तो हनुमान जी सफल होकर लौटे लंका से भगवान ने कहा एक परीक्षा में तो पास हो गया अब आखिरी परीक्षा है क्या बोले उसे हम स्वयं लेंगे तो कहा चलोगे बोले जहां तुम परीक्षा देने जाओगे हम वहां परीक्षा लेने आएंगे तो हमें तो लगता है कि हनुमान जी की विशेष परीक्षा लेने के लिए ही राम जी लंका में आए और परीक्षा ली और कई है उस परीक्षा में शामिल परीक्षा कौन सी कहे प्रभु शशी महा चक ताई कहे प्रभु सश भी कहते हैं ये चंद्रमा में श्यामलता दिखाई दे रही है क्या है श्यामता क्या है? का निज निज भाई अपने अपने मत के अनुसार बताओ अब सबने अपनी अपनी दृष्टि से देखना शुरू किया चंद्रमा अच्छा जिसके भीतर जो है वही बाहर दिखेगा भीतर की भावना ही बाहर के दृश्य को साकार अब कुछ लोगों का नाम लिया गया है कुछ लोगों का नाम नहीं लिया गया पर उनकी भावना से ही पता लगता है अनुमान की है किसका उत्तर लाभ सबसे पहले तो सुग्रीव जी बोले कह सुग्रीव बसोना रघु गाय सुग्रीव सुधरी वसना गु सुग्रीव बसना बोलो क्या ये, ये चंद्रमा में भूमि की छाया पड़ रही है प्रश्न यह है कि चंद्रमा में क्या सचमुच भूमि की छाया पड़ रही पर यह बात तय है कि चंद्रमा में भू चंद्रमा पर भूमि की छाया पड़ रही या नहीं पड़ रही यह अलग बात है सुग्रीव जी के मन मस्तिष्क पर भूमि छाई हुई है इनके जैसा भूमि भ्रमण किसी ने नहीं किया ता के भय रघुवीर त्रिपाला सकल भुवन फिर वो बिहार धरती का चप्पा चप्पा छाना है और फिर नए नए राजा बने हैं और राजा को भूपति कहते हैं भूमि के साथ भ्रमण भी भूमि का सर्वत्र किया मन मस्तिष्क पर भूमि छाई हुई है इतने में श्री राम जी ने पूछ दिया ये चंद्रमा में शामता क्या है सुग्रीव जी बोले प्रभु मुझे तो ऐसा लगता है कि भूमि की छाया पड़ रही है चंद्रमा में वही शामता। श्री राम जी ने कहा ठीक है बैठो। अब दूसरे से पूछा वहां नाम नहीं लिया गया लेकिन आप भावना से ही समझ जाएंगे कि कौन बोला होगा मारे उस मानो राहु चंद्रमा पे चाबू चलाए एक कवि कविता है राहु से चंद्रमा पिट गए चोट लगी वह निशान अरे चंद्रमा को राहु ने पीटा हो या ना पीटा हो वो चोट का निशान हो या ना हो पर अभी, पर अभी अभी, अभी हाल पिटकर आ, आ रहे हैं श्री भी विभीषण जी तात लात रावण वो ही मारा देखो भाई जो स्वयं पिटकर आए वो ने दूसरा भी पिटा हुआ दिखता है एक आदमी का 50 रुपए का सामान खो गया सस्ते जमाने पुराना कितने 50 रुपए का सामान खो गया उसने कहा ये 50 रुपए का सामान खो गया है इस नुकसान की भरपाई एक तरह से हो सकती है क्या ये दाढ़ी बाल बनवाने में दो रुपए लग जाते हैं तो बनवाऊंगा ही नहीं।, नहीं जब तक की पचास, पचास रुपए इकट्ठे ना हो नहीं बनवा सोच रहा था कुछ दिन और अब, अब, अब के हो गए दो एक रुपया और वो तो अपने पचास का हिसाब लगा के दाढ़ी बढ़ा रहा था तब तक उसने एक दूसरे को देखा सरदार की बड़ी बड़ी गाड़ी तो उसे देखकर बोला देख क्यों भैया तुम्हारा क्या 500-700 का सामान खो गया क्या? तो उसे लगता है कि शायद सब इसीलिए रखते हो विभीषण जी को लगता है कि ये भी पिटे होंगे। वो निकलेगी कि जो दिल में भरी हो अपनी अपनी भाव तब तक ऐसा तब लगता तब है जैसे अंगद जी बोले काम पत्नी रतिका मुख निर्माण कर रहे थे तो चंद्रमा की शोभा बिचारा चंद्रमा इतना दुखी हुआ कि छाती में छित्र हो गया उसी से नव की परीक्षाई दिखती है इसमें ऐसी ध्वनि लगती है कि जैसे जो चीज चंद्रमा की थी चंद्रमा के पास रहनी चाहिए थी वो दूसरे को दे दी गई और यह भाव श्री अंगद जी के मन में आ सकता है राज मेरे पिता बाल वो राजा थे, मैं उनका बेटा मुझे मिलना चाहिए पर मेरी चीज दूसरे को दे दी गई और उन्हें लगता है इसमें राम जी का दोष नहीं लगता अंगद जी को कभी नहीं लगा सुग्रीव जी पर जरूर उनको विश्वास नहीं क्यों नहीं का पिता बधे पर मारत मुही जो भाई का नहीं हुआ वो भतीजे का क्या होगा तो बचाया किसने का राखा राम निहोर न ओ ही ये राम जी ने रखा उसने और यही कारण है कि श्री अंगद जी अवधपुरी से लौटना नहीं चाहते अंगद बैठ रहा नहीं भगवान समझ गए लेकिन बुलाया निजूर माल उर्माल मुसलमन बाल इतना पहला अपने, अपने कंठ की माला उतार कर पहनाई और ये कहा कि अंगज भगवान ने कहा कि अंगज मैं तुम्हें माला पहनाकर भेज रहा हूं अपने कंठ की माला पहनाकर भेज रहा हूं इसलिए सुग्रीव जी का भय तुम मन में मत रखो क्योंकि मैं जिसके गले में माला पहनाता हूं उसका कितना पक्ष लेता हूं यह सुग्रीव जी से ज्यादा कोई नहीं जानता और एक बात और सोच लो माला पहनाकर कर सुग्रीव जी को भेजा था, था मैं उनके, उनके साथ नहीं गया था पर सुग्रीब जी के साथ क्या हो रहा है उसे मैं देख रहा तुम्हें था पर मैं छिपा हुआ था मुझे कोई नहीं देख, देख रहा था इसी तरह अंगद जी, जी मैं माला पहनाकर तुम्हें भेज रहा हूँ तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ पर तुम्हारे साथ जो होगा वो मैं यहीं से देखता रहूंगा मुझे कोई नहीं देखेगा पर मैं देखूंगा निश्चित होकर अंगद जी को तो भगवान का भरोसा है और बाली ने भी, भी अंगद जी का हाथ पकड़ा और प्रभु से प्रार्थना की यह मम कल्याण भगवान श्री राम जी से कहा बाह पकड़ ले भगवान ने कहा बाली मुझसे कह रहे हो कि मैं अंगद की बांह पकड़ लूं, तो अंगद से ही क्यों नहीं कहते हमारा चरण पकड़ बाली ने कहा प्रभु अंगद से कहूंगा कि आपका आप चरण पकड़ ले तो जुम्मेवारी अंगद की होगी अगर आप अगर अंगद की बाह पकड़ लेंगे तो जुम्मेवारी आपकी होगी और अंगद आज चरण पकड़ेंगे सामान्य जीव के लिए क्या कहा जा सकता कब किसको पकड़े किसको छोड़े लेकिन आप जिसकी बाह पकड़ लेते कभी छोड़ते नहीं हैं, इसलिए आप बाह पकड़ ले बिंदु जी महाराज ने लिखा है सींचे अधर्म के वृक्ष जीते अधर्म के वृक्ष जीते उनमें विष के फल फूल फरेंगे जीवन राह में और अनेकन पाप के पूरे पहाड़ अरेंगे और बिंदु हमें न कछु डर है जो जहान के संकट लाख परेंगे है ये उछाह श्री जानकी नाथ ने बाह गही तो निवाह कर अजा भगवान ने निभाया अंगद की बाहर तो निभाया बाली को तो अपना धाम दिया सुग्रीव जी को राज्य पद पर बिठाने की बात आई तो लक्ष्मण जी से प्रभु ने कहा राजदेव सुग्रीव वहीं जायी यह तो कहा लेकिन उसमें एक संकेत है राम कहा अनु समझाई राजदेव सुग्रीव वही जायी यह तो कहा पर समझाई क्या और सचमुच इस समझाई का पता, पता, पता ही नहीं लगा लक्ष्मण जी गए लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज लक्ष्मण तुरंत बुलाए पूर्जन विप्र समाज आधा दुहा हो गया पता नहीं लगा कि प्रभु ने क्या समझाया था नीति प्रीति परमारत स्वार सब एकत्रित हो गए लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी को बिठाया राज तिलक किया मुकुट धारण कराया राज दीन सुग्रीव कहा सब लोग बोले हो गया हो गया हो गया हो गया लक्ष्मण जी ने कहा कि अभी एक काम रह गया है अब कोई समझ ही नहीं पा रहे थे अब क्या रह गया किसी, किसी को पता को नहीं लगा और लक्ष्मण जी ने तुरंत हो गया तो राजी पद, राजी पर पर होना। राज दीन सुग्रीव वहां अंगद कहां जुबरा ये समझाए। बाद में भगवान से लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु आपने ये बात छिपाकर क्यों रखी अंगद को युवराज बनाना वैसे ही कह देते सुखनी को राजा बनाना और अंगद को युवराज बनाना राम जी ने कहा कि मेरा अपना अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैंने यही किया। क्या यह मुझे भी युवराज पद ही दिया जा रहा था अयोध्या राम ही दे काल युवराज और उसमें गड़बड़ी एक हो गई क्या युवराज पद दिया जा रहा था पर खुशी में बाजे बज गए बाजहा अबावा तो गुरु जी ने कहा ये बाज़ी किसने का खुशी में बजवाए राम जी युवराज पद पर बैठ जाते तब बजते ये पहले ही बाज़ी बज गए तो बाज़ी बज गए ये राजनीति पहले कार्य हो जाए फिर हल्ला तो भगवान ने कहा लक्ष्मण में, में यही सोच रहा था कि जो मेरे साथ हुआ वह अंगद के साथ न हो उसे भी युवराज पद पर बिठाया जा रहा है इसलिए राम कहा समझाई इसलिए लक्ष्मण जी ने वही किया अंगद जी जानते हैं ये तो राम जी की कृपा है लेकिन इसके बाद भी उनके मन में राम जी के प्रति ये भव्य भावना है कि उनके कारण में युवराज बन लेकिन फिर भी उनको लगता है कि हमारा सब कुछ छिन गया तो जब उनसे पूछा कि चंद्रमा में श्यामता क्या है तो उनको लगा कि इस बिचारे का भी सब कुछ छिन गया I'm not afraid. ंगजी ने भी अपनी भावना व्यक्त की भगवान बोले आप भी बैठ ले। सभी ने अपने-अपने तरह से कहा। अब प्रभु ने भी लीला बस एक उत्तर दिया कि मैं बताऊ हाँ प्रभु आप ही बताइए। प्रभु कहे गरल बंधु शशि अति प्रिय के उसे श्री राम जी ने कहा कि चंद्रमा का प्रिय बंधु विष है जलता है और चंद्रमा शीतल है अपने भाई, भाई को हृदय तो में बसा लिया उसी की श्याम है। है अमान नरनाट्य करते हुए करुणा निधान श्री राघवेंद्र ने एक सूचना दी क्या, क्या? चंद्रमा, चंद्रमा ने अपने हृदय में अपने भाई को बसाया हो या बसाया हो पर राम जी ने अपने भैया को राम ही बंद सोच भरत सरिस को सरीश राम सने ही। जग जप राम राम जप जे श्री तुलसीदास जी ने कहा भरत जी जैसा प्रेमी कौन सारा संसार राम जी के नाम का जप करता है और राम जी श्री भरत जी के नाम का जप करते हैं एक बार किसी जिज्ञास में पूछा ऐसा प्रमाण तो कहीं मिलता नहीं राम जी भरत भरत भरत कर रहे हैं। और बाबा कहते जग जब राम राम जब जे ही तो हमने कहा कि बाबा के वचन पर विश्वास करें पाए विश्वास तो करें पर सबूत भी तो चाहिए तो हमने कहा कि ये तो बाबा से ही पूछना पड़े ऐसी विनोदार्ता हो मुझे प्रेरणा हुई तो मैंने उनसे, उनसे कहा कि उत्तर दे दिया, है। दिया है। क्या दिया है का जब का नाम जपते हैं तो तो इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता हमने कहा कि बाबा यह कह रहे हैं कि भरत जी का नाम श्री राम जी जपते हैं पर पता हमें क्यों नहीं लगता क्योंकि सुमीरत जिन्ह राम मन माही बार नहीं यह बड़ी बात भरत के सुमिरत जिना राम मन माही अज्जा तो राम जी के मन की बात आपको कैसे पता का राम लखन सीता और ये त्रिमूर्ति हैं है तुलसी के परम सने ही। अजा तो तुलसीदास जी कहा रहते हैं ताकि दो तुलसी हैं श्री तुलसी दल और, और श्री तुलसीदास तो तुलसी दो तो, तो, ताप हरत तुलसी, तुलसी जगत वैद्य से पूछो ताप, आप, आप, ताप आप, आप, कैसे उतरेगा तुलसी दल का काढ़ा पियो हरत तुलसी जगत और ये तुलसी जी तमहर करत प्रकाश और दो तारण तर्ण है तुलसी तुलसी दादा और दोनों को भगवान ने अपने हृदय में बसाया तुलसी जी को भी और श्री तुलसीदास जी को भी पर अंतर क्या है अंतर यह है तुलसी तुलसी है, है तुलसी, तुलसी, तुलसी, तुलसी तुलसी को है हरि ही निवास और माला उर बाहर लसे भीतर तुलसीदास और इसलिए तुलसीदास जी तो राम जी के हृदय में सज्जन असज्जन कैसे भगवान के हृदय में तो भगवान के मन की बात तो भगवान के मन में रहने वाला ही जाने रचिराम चरित्र के हार सदा जग को उपहार दुलसी हर ही भरे हरि के स्वभाव भाव कुभाव सब जिते तुलसी जग के इस पार के जीवन को करके उस पार गए तुलसी और तुलसी पे भय बलिहार प्रभु प्रभु पे बलिहार भय तो भगवान ने कहा कि चंद्रमा ने अपने भाई को हृदय में बसा रखा है राम जी के भैया भरत भी राम जी की में जल रहे भगवान ने अपने हृदय में उन्हें बसा लिया तो कहने लगे कि चंद्रमा के हृदय में चंद्रमा का भाई है अच्छा इस प्रसंग की एक बड़ी विलक्षण विशेषता यह है कि इसमें सभी कुछ ना कुछ बोले लेकिन श्री लक्ष्मण जी नहीं बोले अंग जी की बात है विभीषण जी की बात है सुग्रीव जी की बात है श्री राम जी की भी, भी बात है पर लक्ष्मण जी से निवेदन किया सभी वानरों ने कि आप भी आप कुछ कहें लक्ष्मण जी बोले मैं कहने में असमर्थ हूं क्यों? क्यों? क्यों? क्यों कहने के पहले चंद्रमा को देखू तब तो बताऊ चंद्रमा, चंद्रमा को देखूं, देखूं तब तो, तो, तो बताऊं तो चंद्रमा को देख लीजिए और फिर बताइए हम सब तो देख रहे हैं लक्ष्मण जी बोले कि मैंने चंद्रमा, चंद्रमा को देखना ही बंद कर दिया मैं चंद्रमा को देखता ही नहीं तो क्या बचपन से नहीं देखा मैं बचपन से तो कई बार देखा लेकिन कुछ समय से चंद्रमा को देखना ही बंद कर दिया कब से का जनकपुर से कब का जब से प्रभु ने चंद्रमा को श्री सीता माता, श्री माता तो के मुख की उपमा दे दी उसी दिन से मैंने चंद्रमा को देखना बंद कर दिया क्योंकि मैं तो माता के चरणों को देखता हूं इसलिए लक्ष्मण ने बोले श्री लखन प्रभु ने माता मुख चंद्र तभी से देख छोड़ दिया देखना अब अब, अब, अब से पूछा जाए? हनुमान हनुमान जी से पूछा गया, गया। कहे हनुमान सुनू प्रभु शशि तुम्हार प्रिय दास तब मूर्त विधुल बसत सोई श्यामता सोई सोई, सोई। श्याम श्याम भास् श्याम सोई श्यामता भाष चंद्रमें श्री हनुमान जी को राम जी दिखाई देमान जी कहते हैं प्रभु ये चंद्र आपका दास है भगवान का मेरा दास हाँ कैसे जाना कि मेरा दास है कि जो आपके नाम से थोड़े बहुत समय के लिए जुड़े वे भी आपके दास माने जाते हैं जो आपके नाम से थोड़ी बहुत देर के लिए भी जुड़े वे आपके दास माने जाते हैं और चंद्र से बड़ा दास कौन होगा क्यों का ये तो सदा सदा आपके नाम से जुड़े हैं, प्रभु आपका नाम जो भी लेता है वही कहता है श्री राम चंद्र श्री राम, राम चंद्र राम चंद। धन्य, राम चंद। धन्य है चंद्र जो सदा भगवान के नाम से जुड़ा हुआ इनसे बड़ा दास दा और कौन तो होगा और दास के हृदय में आप इसलिए जो श्यामता चंद्र में दिखाई दे रही है यह आपके स्वरूप की श्यामता है भगवान बड़े प्रसन्न हुए हनुमान जी ने तो फाइनल एग्जाम में भी बहुत अच्छी तरह से सफलता प्राप्त की अब चंद्र में श्री रामचंद्र रहते हो या न रहते लेकिन हो लेकिन आगा बस ही राम साप राम लखन वेदी ही तुम पर सदा रहे हर सहाय राम लखन दे के पर सदारे हमेशा हृदय जी राम सेिया हृदय जी का दर्शन प्रिया दिया सिया इसलिए चंद्रमा में भी उन्हें राम दिखाई पर यहां इस प्रसंग में एक अद्भुत बात यह भी कही भगवान लंका में मृग चर्म आसन आसीन कृपाला लंकापति विभीषण जी कहे लंकेश मंत्र लगी काना और हनुमान जी और अंगद जी का बड़ भागी अंगद हनुमाना चरण कपल चाचा चापत विधि नाना यह तो ठीक है लेकिन इस छवि की जो फलश्रुति है बढ़िया धन्यते नर यही ध्यान जे सदा रहा वे धन्य हैं जो इस छवि में सदा लीन रहे अब यह छवि बड़ी मनोहर है तो ठीक है लेकिन दे इस छवि में सदा लीन, लीन रहे, लीन रहे। लीन किसी ने कहा कि बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज अयोध्या की छवि में कोई सदा लीन रहे जनकपुर की छवि में कोई सदा लीन रहे यह ठीक पर लंका इस छवि में सदा लीन रहे वो धन्य धन्य बाबा मुस्कुराए कहने लगे इसमें एक सरलता है क्या श्री अवध की च... युगल सरकार की छवि में लीन सदा रहने के लिए अपने मन को अयोध्या बनाना पड़ेगा और जनकपुर की छवि में सदा लीन रहने के लिए मन को जनकपुर बनाना पड़ेगा पर लंका में ये सुविधा है कि मन तो लंका बना ही हुआ है इसको बनाना ही नहीं है यह तो है ही अच्छा अगर देखा जाए तो ये हमारा जीवन लंकापुरी की तरह तो है ही देखो समुद्र के बीच में लंका और संसार समुद्र के के बीच बीच में में लंका लंका और और और संसार ये जिंदगी सोने की परमात्मा से मिलने का सुनहरा मौका यही तो सोने की लंका है क्योंकि नरतन बार बार नहीं मिलने का। फिर तेरी बने अब बनी तो। अब न न न तो तो तो बनी बनी फिर फिर कब बने अब बने तो, फिर कब बनेगी बनेगी बनेगी और यहाँ न बनी तो, यहां बने गीतों फिर सह बने सचमुच ऐसी है अगर, अगर इसमें विभीषण जी सोते तो कुंभकर्ण भी सोता है अगर देखे जाए, देखा जाए तो जिंदगी ऐसी है कि इस जीवन की विडंबना यह कि यहां मन में अगर कुमति का कुंभकर्ण सो रहा है तो सुमति के विभीषण सो रहे हैं। सुमति कुमति सबके उड़ रहा है अंतर इतने ही है कुंभकर्ण को रावण ने जगाया और विभीषण जी तब जागे जब हनुमान जी द्वार पर आ गए तो कुसंग का रावण भी कुसंग का रावण कुमति के कुंभकर्ण को जगा देता है और सत्संग के हनुमान जी सुमति के विभीषण जी को जगा देते हैं है। यह जीवन लंका है कभी इधर कभी उधर कभी तो कहा कि धन्य तेनर यही ध्यान जी सदा रहा तब तक तो भगवान ने कहा ये बादल कैसा ये बिजली चमक रही विभीषण जी ने कहा कि प्रभु ना बादल है ना बिजली चमक रही रावण बैठा हुआ उसका जो सिर का छत्र है काला काला वही बादल की तरह दिखता है बीच बीच में जो बिजली की तरह चमकते, चमकते वो मंदोदरी के श्रवण ताटंक कुंडल अच्छा प्रभु मुस्कान समुझे अभी छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बां बाबके देख परे मरम नको रावण डर तो गया भयभी तो हो गया एक बाण का यह प्रभाव लेकिन डर को प्रकट नहीं होने देता हंसने लगा।, लगा जैसे बिल्कुल डर न लगा <laughs> कहने लगा मुकुट गिरने से क्या आप सकू सिरव गिरे संत तो सिर कट कट के गिरते रहे तो, तो सुबह ये मुकुट गिरने से क्या मंदोदरी डर गए पहले, पहले भी समझा चुका कर सब करी पे तुम सुर असुर चरा चर अब तो आप एक ही काम करो राम की जाने की, ना कमल राज बन ही भजन अब अब अब सब कुछ हो गया अब तो अच्छा सही भी कहा मंदोदरी समझा रही है कि अपने पुत्रों को सौंपो अब राज का अब तो भजन करो और इसलिए भी सही है इस्तीफा दे देना अच्छा है कोई नौकरी से हटाए तो हटाने से तो बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है इज्जत तो बनी रहेगी तो मौत कान पकड़ के तमाचा लगा के सब चीज से बर्खास्त करे उसके पहले ही इस्तीफा दे देना अच्छा है और बर्खास्त करेंगे ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है हम लोग भी ट्रेन में बैठे और ऐसी ऐसी ट्रेन में बैठे जो चलती जा रही है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 जली जा रही है है अच्छा भैया तो ये कौन सी ट्रेन है इस ट्रेन का नाम है नर्तन एक्सप्रेस ये नर्तन एक्सप्रेस है और रिजर्वेशन क्या है नर्तन है ट्रेन आयु रिजर्वेशन नर्तन की ट्रेन और आयु रिजर्वेशन और सीट अहंकार सीट डिब्बा ही है मन अब गाड़ी की रफ्तार स्वासा ही रफ्तार बतला रही। आशाई लतार बदला रही है जीवन की गाड़ी चली जा रही है आशाई बता जीवन की गाड़ी चली चलिया ओ साई लतार बतला रही है जीवन की गाड़ी चली गाड़ी, गाड़ी को पटरी चाहिए पटरी दो होती है ये गाड़ी भी दो पटरी पर ही दौड़ती है दिन रात पटरी पे दौड़ती है मुसाफिर को उसकी जगह छोड़ती है रस्ते के सब दृश्य दिखला रही है जीवन सब कस्य सिखला रही है जीवन की गाड़ी चली जा रही है रस्ते के सब कस्य जीवन की गाड़ी चली जा रही है उतरने की मंजिल करीब आ रही है चली जा रही है उतरने की मंजिल करीब आ रही रास्ते में कई स्टेशन मिले सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन मिलाहाबाद में था जवानी का जंक्शन जवानी जंक्शन है गाड़ी किधर जाए सबसे पहले देखा था बचपन का टेसन मिलाबाद में था जवानी का जंक्शन अब बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, तो तो बुढ़ापे से आगे चली जा रही है, जीवन की गाड़ी बड़ी चुटेगा अपना छूटेगा अपने परायों का मेला राजेश्वरानंद उतरना अकेला छूटेगा अपने परायों का मेला राजेश्वरानंद उतरना अकेला और मन की यही पीड़ा है तबीयत बहुत यार घबड़ा रही तबियत प्यार घबड़ा रही है की रही है उतरने रही मंजन परिवार गाड़ी चली जा बड़ी जा रही है। के रही है है उतरने करीब आ जीवन का सत्य है मृत्यु तो मृत्यु बर्खास्त करे इसके पहले इस्तीफा ही दे हमारे बाबा श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी इस्तीफा देने की बात कही है सुत बनिता दि जान स्वार नेह सब ही अंतहु तो, तो ही तजेंगे पामर तू क्यों नजे अब ही नहीं तो मन पछते ही है अवसर और मंदोदरी ने कहा कि तुम्हें परेशानी भी नहीं है साम्राज्य का क्या होगा अगर मैं बन चला जाऊंगा भजन करूंगा तो जिसके कोई ना हो सो सोचे तुम्हारे तो इतने हैं कि तुम गिनती नहीं कर सकते सौंप दो बेटों को राज्य सुत तो कहा राज समर्प जाए, जाए रघुनाथ इन बेटों को सौंपो अच्छा रावण का परिवार मानो कितना एक संत कह रहे थे कि एक, एक, एक, एक, एक, एक, एक, एक संत है गिनती की है और वो सबको याद है एक लखत सवा लख नाता बोलो एक लाख तो बेटे और सवाल नाती वो तो भगवान तो की बड़ी कृपा है रावण आज नहीं हुआ आज के जमाने में नहीं हुआ नहीं आप कल्पना करो अगर आज के जमाने में रावण होता और कहीं चुनाव में खड़ा हो जाता उसे हरा सकता था कोई सवा दो लाख वोट तो उसके अपने थे और थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती थी जिसने सारी दुनिया को खरीद लिया कुछ वोट इतना बड़ा परिवार अभी भी परेशान छोड़ नहीं रहे छोड़ो अब वन में जाकर भजन करो उम्र तो देखो एक गांव में एक सज्जन वृद्ध थे अपने नाती को पौत्र को गोद में लिए गांव में बैठे और बार बार से खिलाए और बेटा भी बाबा बाबा बाबा करे इतने में एक संत निकले महाराज महाराज प्रणाम अरे बड़ी खुशी आज संत के दर्शन दर्शन में आपकी महात्मा बैठ गए महाराज हमको भी कुछ उपदेश करो जिससे हमारा कल्याण हो संत बोले तुम्हें उपदेश की जरूरत ही नहीं है क्यों तुम्हारा नाती जो कह रहा वही समझ लो नाती क्या कह रहे बाबा बाबा तो महात्मा बोले शुद्ध तोतली बोली पर कुछ तो मन में शरमाओ और नाती, नाती कान लगे बाबा अब तो बाबा हो जाओ अब तो है? वो कह रहे अब तो बाबा हो जाओ तो वो क्या बोला बोले महाराज ये तो हम रोज सोचते हो ही जाना चाहिए हो ही जाना चाहिए क्या फिर होते क्यों नहीं हो बोले क्या बताए बेटी, बेटी का बेटा, बेटा गोद में आता तो कहता बाबा बाबा तो लगता है कि बाबा हो जाए और थोड़ी देर में बेटी, बेटी, का बेटी का बेटा, बेटा गोद में आके बैठ जाता, बैट जाता। वो कहता ना ना ना ना ना विचार वही विचार बदल जाता है ना ना बोले हम रोज बनते हैं रोज नाना करते महात्मा कह रहे थे अब वहीं तो बाबा बन जाओ अब वो कह रहा था तब तो नहीं बन पा रहे वो कहता ना ना। रावण को इतना समझाया एक अजीब बात है अच्छा रावण माना क्यों नहीं रावण पूर्व जन्म में रुद्रगण के रूप में जो नारद जी को सलाह दे रहे थे मुख तो मानो रावण की तो इस जन्म की क्या पूर्व जन्म की प्रवृत्ति है दूसरों को ही दर्पण दिखाता है खुद दर्पण नहीं देखता दशानन दूसरों को दर्पण दिखाता पर उपदेश कुशल बहुत तेरे खुद नहीं देखता।, नहीं देखता और यही तो विडम्बना है दशानन कौन जो दूसरों को दर्पण दिखाए।, दिखाए खुद दर्पण ना देखे और श्री दशरथ जी कौन जो दूसरों को नहीं, नहीं। खुद दर्पण देखें? देखे तो किसी ने कहा कि रावण अगर दर्पण देख लेता तो लाभ जरूर हो जाए दशरथ जी ने दर्पण देखा दशानन भी दर्पण देख लेता बात उनकी ठीक है पर आप जरा विचार करो ऐसा नहीं कि रावण की यहां दर्पण नहीं था तो दर्पण किसी ने दिखाया नहीं दर्पण ही तो दिखा रही। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि नेत्रहीन आदमी को दर्पण दिखाओ क्या फायदा होगा कितनी बढ़िया साफ सुथरा दर्पण उसे दिखे तब तो हाँ, आ, आ, और अंगद जी ने यही कहा था, था कि हनुमान जी ने हमसे कहा था कि लंका जाओ तो एक आश्चर्य देख कर आना विचित्र किंतु सत्य विचित्र किंतु सत्य क्या लंका में एक बीस कानों का बहरा और बीस आंखों का अंधा आदमी रहता है बीस कानों का बहरा बीस आंखों का अंधा रावण बोला कौन अंगद जी बोले तुम अंधौ बधेर नयन कान तौ बीस आंखे बीस दिखता एक से भी नहीं है कान बीस सुनाई नहीं पड़ता है मद अंध अच्छा, इसलिए रावण को कोई लाभ नहीं हुआ उसे दर्पण में दिखता ही नहीं अच्छा इसीलिए सबने दर्पण दिखाया रावण को समझाया सबने समझाया गुरुजी ने शंकर जी ने नहीं समझाया आप पूरे मानस में देखो, देखो कभी शंकर जी समझाने नहीं, नहीं गए कि बेटा तुम गलत कर रहे हो रह नहीं। नहीं। का। में श्री तुलसीदास जी लिखते हैं करत राम विरोध एक बार भी शंकर जी ने नहीं रोका न समझाया क्यों शंकर जी हंसते थे बोले से क्या दर्पण दिखावे से दिखता ही नहीं है हमें अच्छी तरह जानते इसलिए हम नहीं इसको दर्पण दिखाने से फायदा क्या अच्छा चलो और एक दूसरा कारण भी है क्या इसको कुछ समझाओ कुछ समझ में आता है ये है बुद्धि उल्टा हो यह हनुमाना मति मतभ्रम तोर प्रगट में अंगद जी ने सर्टिफिकेट दिया कि आंखें तो इसकी हैं पर दिखता नहीं है इसे कान तो हैं पर सुनाई नहीं पड़ता और हनुमान जी ने सर्टिफिकेट दिया कि इसका दिमाग खराब है मति भ्रम है पगला जब पागल आदमी जो मतभ्रम जैसे हो जाए कुछ का कुछ समझता है और सचमुच रावण कुछ का कुछ समझा जिस दिन मंदोदरी के ताटंक टूट कर गिरे रावण के मुकुट गिरे छत्र गिरा तब मंदोदरी घबरा गई और कहने लगी कंथ करस हरिशन परिहरी राम जी का विरोध जानते हो राम जी को मनुष्य मत समझो pad pad pata pata pad pata sis aaj dha आज ऊंचाई आज धाम ब्राह्मणों सी आज भगवान का सिर व्यापक परमात्मा के विराट स्वरूप का वर्णन मंदोदरी ने कहा कि राम जी मनुष्य के रूप में है पर मनुष्य नहीं है रावण मुस्कुराया वाह क्या बात है बिल्कुल सत्य कह रहे बिल्कुल मंदोदरी बड़ी खुश हुई कि चलो पहली बार तो यह प्रसन्न बिल्कुल सही कह रही लेकिन इस सत्य को हर कोई समझ नहीं सकता। बहुत गंभीर बात तो बत कही बूढ़ मृगलोचन हे मृगलोचनी तुम जो बात कह रहे हो बड़ी गूढ़ है बोलो ये बात गुड़ है कि रावण मूढ़ है सी बात है, कि भगवान है का भजन कर मंदोदरी क्या रावण बोला ये कि तुमने जितनी तारीफ की है जितनी प्रशंसा की है समुझे पद पाताल शीश अजधामा जाने, जाने प्रिया जानेतुराई यही पारेने पारेने मम, मम प्रभुताई राम जी का तो केवल नाम लिया है महिमा तो मेरी गाई है। है वो दिमाग खराब लोग तो ये कहते हैं कि हमारा तो केवल नाम है महिमा तो है। आपकी है प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है लोग भजन है। करते हो तुम कह मेरा नाम हो रहा लेकिन ये रावण कहता है कि राम जी का तो सिर्फ नाम है काम तो सब हमारा है मंदोदरी से कहा कि बड़ी गूढ़ बात कही है तुमने नाम जो तो है सो मेरा लिया है नाम राम जी का लिया है पर प्रशंसा मेरी की है मंदोदरी ने कहा कि अगर मुझे आपकी प्रशंसा करनी थी तो नाम राम जी का क्यों लिया आपका, आपका नाम क्यों नहीं लिया रावण बोला यह भी ये ये बड़ा गूढ़ रहस्य और इसे तो मैं समझता हूं हाँ, हाँ. क्या का तो गुढ़ रहस्य है मैं शास्त्रों का मर्मज्ञ हूँ और तुम शास्त्रवीद था धर्मात्मा की सहधर्मणि इसलिए शास्त्र परंपरा का पालन करती हो जो पतिव्रता देवियां हैं वे अपने पति का नाम नहीं लेती इसलिए तुमने नाम तो राम जी का लिया है प्रशंसा हमारी मैं समझ समझ गया समझ गया मंदोदरी ने माथा पीट लिया कैसे समझने से नहीं समझते तो ही अच्छा था हमारे साकेतवासी पूज्य संत श्री विनीत जी महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे एक बारो किसी, किसी पढ़ी लिखी तरुणी की ससुराल गांव में भाग्य से मिली यह बड़ी शिक्षित थी और वो पूरा परिवार निरक्षर और पति देव तो उन सब में और सर्वोपरि एक दिन पति बिना सूचना की ससुराल आ गया पत्नी ने बड़ी प्रशंसा कर रखी थी कि बड़े अच्छे हैं और बहुत बढ़िया बहुत समझदार हैं बहुत अब उसे क्या पता कि पता ये बिना सूचना के आ ही नहीं तो गांव की परंपरा तो चूल्हे पर रोटी बना रही पति भोजन बोजन बोजन के लिए बैठे उस महिला देवी, देवी की सहेल में सब बैठे पूरी साग थाली में लगा कर दिया गया उसने सोचा पूड़िया तो छोटी छोटी इस पूरी के ग्रास क्या करना एक पूरी, पूरी, पूरी पूरी उठा हुए सहेलियां ठीक कहा था बहुत समझदार है अब उसको बड़ी गिलानी हो क्या कर उसने समझाने की कोशिश की अब पति उधर है, तब तो अब कुछ बोल ना पाए मर्यादा के कारण पर अवसर मिला तो उसने उंगली दो गो दे एक एक पूरी, पूरी के ग्रास करेंगे उंगली दो कि कम से कम एक पूरी के दो टुकड़े तो कर दो ग्रास तो कर पति ने कहा मैं समझ पत्नी कह रही इतने थके हुए आए हो एक पूरी से क्या होता है दो दो खाओ एक साथ अब वो एक पूड़ी उठावे उस पर रखे साग फिर दूसरी पूड़ी उसके ऊपर फिर पत्नी को लगा यही था दोए-दोए चावे जब एक साथ तो माथ त्रिया कहे लाज सो डरे जा पति ने अपना माथा पीटा के कुछ लाज तो कर शर्म तो कर पति समझ गया गलती हो रही पत्नी कह रही ये पूरी पूजा के हैं प्रणाम, प्रणाम करके खाओ, खाओ। माथे से लगाओ अब दो, दो पूरी उठाए साग रख के दूसरों फिर पहले माथे से लगा और फिर पाए पतिदेव समझे के पावे के प्रथम इन पूजनीय पूर्ण को शीस पे धरे जा और जब समझा तो पत्नी चूल्हे से बोली रोज भरी बोल उठी चूले से चतुर नारी कि जैसे जरे आयो प्रथम तैसे ही जरे जा चूल्हे से बोली अरे चूल्हे तू जैसे पहले जल रहा था वही ठीक है मंदोदरी भी सोचती है कैसे को समझाना क्या Ah uh... Ah uh... समझा समझा तो उल्टा समझा पूर्ण चरण सठ जाय और मंदोदरी ने भी कहा राम ही सौंपिए जानकी नाय कमल पद मां नहीं समझा जब आते अच्छे दिन तो अच्छी बात सुहाती हमारे गुरुदेव कहते थे ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में आते काल दंड गह न मारा धर्म बल बुद्धि विचार ने नहीं सम्झा? एक दरबार में बैठा बने नदी नीर जलद सिंधु बारी सत्य तो ये नदी उदिपति नदी दसम को बोल उठा अकुलान जब उसे पता लगा समुद्र पर फुल बना लिया तो रावण एक मुख से नहीं बोला दसों, दसों मुख इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने दोहे में समुद्र के दस नाम लिखे जलधि सिंधु बारी सत्य तोय निधि कंपति उदि पयोध नदी दस नाम समुद्र के लिखे हैं रावण के दसों मुख से अच्छा एक अजीब बात, बात है किसी एक मुख से तो भगवान का नाम निकलता है दसों मुख से संसार समुद्र की बात है संसार समुद्र की बात है इसलिए भाई एक दिन रावण बैठा की सेना सब आ गई है क्या करना चाहिए लाक्षस बोले क्या करिए बिचारा कहा कवन भय करिए बिचारा करिए बिचारा विचार क्या करना है नर्क विभान आहार हमारा बंदर मनुष्य भालू तो हमारे भोजन है रावण बोला वाह बहादुर तुमसे यही आशा अच्छा रावण किन से प्रसन्न होता जो विचार ना करें बस काम करें कहो कवन भय करिए विचार विचार करने की जरूरत क्या है फिर ये बंदर मनुष्य भालू तो हमारे भोजन हम खा जाएंगे और रावण भी कहते जिये ही विचारे निश्चर खाई रावण का बेटा बैठा था नाम था प्रहस उठकर खड़ा पिताजी इन दरबारियों के कहने में मतलब इनकी वाणी प्रिय लग रही है परिणाम बुरा हो रहा परिणाम अच्छा देने वाली हो तो भी कल्याणकारी होती है ये कुछ नहीं कर सकते ये सब ठकुर सुहाती कह रहे हैं ये दरबारी लोग हैं वाह आप तो चिंता नहीं करो आप परिवार जो ऐसे कहेंगे आप परवाह मत करो मतलब तो मरो लेकिन परवाह मत परौई करो हम तो, तो हैं ही साथ है। है। प्रहस्त ने कहा ये कुछ नहीं कर सकेंगे बातें कर रहे आपको खुश करने के लिए रावण बोला कैसे दरबारियों ने कहा ये हमारा अपमान है तुम राजा के बेटे हो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम हमारा अपमान करो प्रहस्त ने कहा कि अपमान करना मेरा उद्देश्य नहीं है लेकिन विचार तो करो क्या विचार करना खाने पीने में क्या विचार बंदर मनुष्य भालू तुम्हारे भोजन खा जाएंगे खाने पीने में क्या विचार करना पर कम तो से कम खाने पीने में तो विचार करो रावण के दरबारी बोले जो खाने पीने में विचार करे वो राक्षस कैसा हमारे यहां खाने पीने में विचार नहीं किया जाता और सचमुच ने कहा कि इतने बंदर मनुष्य भालू हैं तुम खा जाओगे सबको खा जाओ? राक्षस बोले हम खा जाएंगे हमारे यहाँ खाने का ही काम है सचमुच हनुमान जी महाराज आए तो पहले तो सुरसा बोली कि हम तुम्हें खा जाएंगे सिंगिका बोली हम तुम्हें खा जाएंगे लंकनी बोली हम तुम्हें खा जाएंगे हनुमान जी ने कहा पता नहीं किसका मुंह देखकर चले दे, जो देखो जो तो दे, तो तो खाने की बात करता है और तभी तभी, तभी, तभी यान की, यान माता की, की माता से बोले कि माता बड़ी, बड़ी भूख लगी है कि मैया बोली बेटा अब तक भूखे ही रहे हनुमान जी बोले भूखे रहे तो क्या करते रास्ते में जितने मिले सब खाने वाले मिले खिलाने वाले तो कोई मिला ही अच्छा हाँ माता वहां से लेके यहाँ से लेके वहां तक सब खाने वाले जब यहाँ से लेके, लेके, लेके, लेके वहां तक सब खाने ही वाले, वाले बैठे हों तो, हो, तो समझ लो रावण राज्य में प्रवेश हो गया है सब खाने जहाँ कौन वही खाने की बात करता है और इन खाने वालों के कितने खाने हैं कौन बखाने इनके खाने।, खाने।, खाने।, खाने।, खाने अगर आप समझाओ तो आपकी देखो, देखो आपका सब कुछ खा जाए और समझाओ तो आपकी खोपड़ी खा जाए उन्होंने कहा कहा सीता जी ने कि तुमने डराया नहीं सुरसा को सिंगिका को लंकनी को धमकाया नहीं क्या किस बात पर धमकाते क्या ये कह थे कि हम तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे हम तुम्हारे राजा से शिकायत करेंगे तुम लोग खाते हो